श्रीमदभागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध श्री कृष्ण ने बड़े आनंद से सुगंधित धूप और दीपावली से अपने मित्र की आरती उतारी इस प्रकार पूजा करके पान एवं गाय देकर मधुर वचनों से भले पधारे ऐसा कहकर उनका स्वागत किया ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल था देह की सारी नसें दिखाई पड़ती थी स्वयं भगवती रुक्मणी जी चमट डुलाकर उनकी सेवा करने लगी अंतपुर कर की स्त्रियाँ यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गईं कि पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम से इस मैले कुचैले अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं वे आपस में कहने लगी इस नंग धड़ंग निर्धन निंदनीय और निकृष्ट भीख मंगे ने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 गृहस्थी में रहने पर भी प्रायः विषय भोगों में आसक्त नहीं है विद्वान यह भी मुझे मालूम है कि धन आदि में भी आपकी कोई प्रीति नहीं है जगत में विरले ही लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं और चित्त में विषयों की तनिक भी वासना न रहने पर भी मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते रहते हैं ब्राह्मण सिरोमणे क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे सचमुच गुरुकुल में ही विद्यार्थियों को अपने ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान होता है जिसके द्वारा वे अज्ञानांधकार से पार हो जाते हैं मित्र इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता पिता अथवा गुरु हैं इसके बाद उपनयन संस्कार करके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 अपने स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार हैं प्रिय मित्र मैं सबका आत्मा हूँ सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ नए गृहस्थ के धर्म पंच महायज्ञ आदि से ब्रह्मचारी के धर्म उपनयन वेदाध्ययन आदि से वानप्रस्थी के धर्म तपस्या से और सब ओर से उपरत हो जाना इस सन्यासी के धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरदेव की सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट होता हूँ नाह विज्ञा प्रजाति तपसोपेन वा तुश्येम सर्वूतात्मा गुरुशुश्रूषया यथा अभी न स्मते ब्रह्मन्वसता गुरौ गुरुद्वारोदिता अन्धीनायने क्वेश प्रविष्टा महारण्यम अपर तो सुमहत निष्ठुरा मेरे प्यारे मित्र मैं सबका आत्मा हूँ सबके हृदय में अंतर्यामी से विराजमान से विराजमान हूँ मैं गृहस्थ के धर्म पंचयज्ञ आदि से ब्रह्मचारी के धर्म